तो स्वामी जी उपदेश मंजिली में अपनी बात को तुलसीदास की एक चौपाई के द्वारा कहते हैं कि अगर किसी शासक को निरंकुश छोड़ दिया जाए उसके ऊपर कोई न्याय उसके ऊपर कोई नीति उसके ऊपर कोई अधिकारी का अगर प्रभाव नहीं है वो सब प्रभावों से अपने आप को मुक्त स्वीकार करता है वो सबको अपने बल से उनको नीचा दिखाना चाहता है हटाना चाहता है दबाना चाहता है तो कहते हैं कि ऐसा राजा निश्चित रूप से वो उन चाटुकारों के लिए तो एक अच्छा राजा सिद्ध हो सकता है कि क्योंकि चाटुकारों के लिए तो ना कोई सत्य है ना कोई धर्म है ना कोई न्याय है ना कोई नीति है जैसे कि व्यवहार भानु में आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी कि अंधेर नगरी गवरगंड राजा सवा शेर भा, भा, भाजी सवा सब, शेर खाजा टका टकाशेर खाजी टका टका टकाशेर भाजी टका टकाशेर खाजा हाँ टके से होगा तो वहां उस कथा में आप देखेंगे कि वहां पर अपराधी कोई होता है और सजा किसी को मिलती है और उनके चाटुकार वहां पर क्या कहते हैं कि महाराज बैगन की सब्जी तो बहुत अच्छी होती है बैगन के बहुत सारे गुण गाने लगे तो राजा ने अपने चाटुकारों की बात मान करके रात में बैगन की सब्जी जो मिर्च मसालों से पूरी थी बहुत मिर्च मसाले उसमें राजाओं के भोजन भी राजसी हुआ करते हैं या तो ताम्सिक होते या राजसिक होते हैं। प्राय करके सात्विक तो भोजन तो शायद कोई कोई ही राजा करते होंगे और जब उस राजा ने बैगनों का सेवन किया तो स्वाभाविक है कि जब पेट में बहुत गर्म चीज जाती है तो जुलाव लगते हैं दस्त आते हैं हालत खराब हो जाती है तो ऐसे उस राजा की भी हालत खराब हो गई जब सुबह उठा हुआ सो के तो बहुत मलिन मुख लिए हुए उदास हताश निराश बुझा बुझा सा चेहरा लेकर के गद्दी पे जाकर के बैठ गया तो चाटुकारों ने देखा कि आज तो महाराज का मुंह बहुत उदास है बारह बज रहे हैं मुख पे तो कोई प्रसन्नता नहीं है तो चाटुकारों ने सोचा कि अब हमारी तो कैसे बनेगी तो उन्होंने अपना भी मुंह उसी तरह से बुरा बना लिया और फिर राजा स्वमी कहने लगा कि बैगन जो है होते तो अच्छे हैं लेकिन नुकसान भी करते हैं गर्म भी होते हैं तो चारुकार कहने लगे कि हा महाराज बैगन तो होते ही बड़े खराब हैं देखो नीले रंग का तो बैगन और ऊपर जो उसका मुकुट है वो सफेद और उस मुकुट का सफेद रंग ऐसे लगता है कि जैसे किसी कुष्ठ रोगी का कोड़ कोड़ जैसा होता है ना आदमी को देखते ही घृणा आती है नाक गल गई हाथ गल गया पैर गल गए उंगलियां गल गई तो देखते ही आदमी को घृणा आती है तो ऐसे ही अंदर भी आप देखिए खोल करके तो कोढ़ जैसा उसका रंग होता है महाराज बैगन कोई खाने की चीज है तो राजा ने कहा कि तुमने तो इसकी प्रशंसा की थी स्तुति के गीत गाए थे तो अब आप कह रहे हैं ये बुरा है तो वो क्या कहते हैं तो स्वामी जी की भाषा में कहता हूं हमको साले बैगन से क्या लेना है हमें तो आपकी हामे हा मिलानी है आप रात को दिन कहेंगे तो दिन कह कहे देंगे और अगर दिन को रात कहेंगे तो हम रात कह देंगे स्वामी जी ने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कोई ये ना है भाई मैं कोई आप शब्द का प्रयोग कर करा स्वामी जी ने ऐसे ही लिखा है तो कहने मतलब वहां पर ये निकलता है कि जो चाटुकार लोग होते हैं उनको प्रजा के हित से राजा के हित से या देश के हित से कोई लेना देना नहीं हुआ करता तो उसी बात को स्वामी जी कह रहे हैं इस समर्थ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरी की नाई तो रवि सूर्य और पावक अग्नि और सुरसरी क्या हो सकता है? गंगा, नदी। है गंगा नदी गंगा नदी तो कहते हैं कि ये जो रवि सूर्य जो है ये भी समर्थ है सबको प्रकाश देने में कोई इसकी प्रकाश की निंदा भी करे कोई रोगी निंदा करे सूर्य के प्रकाश के निंदा तो कर सकता है क्योंकि जिसने सूर्य का दुरुपयोग किया है दोपहर की भरी स्थिति में उसने नंगे आंखों अगर सूर्य को देखा है किसी के कहने पर कि नंगी आंखें अगर सूर्य को देखोगे तो तुम्हें योग सिद्धि हो जाएगी अब उसने ये विचार नहीं किया कि नंगी आंखों को देखने से योग सिद्धि का क्या मतलब योग से इसका दूर दूर का भी संबंध नहीं है पर उसने देखा देखा तो योग सिद्धि तो क्या हुई या आंखों की आँखों की असिद्धि तो हो गई उसकी आंखें चली गई अब वो सूर्य की निंदा करता है कि देखो सूर्य कितना खराब है मैं अंधा हो गया पर अंधा तो आप अपनी गलती से हुए ना सूर्य का क्या दोष है तो कहते हैं कि सूर्य जो है जैसे सर्व सामर्थ्य से सबको प्रकाश देता है कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे पर वो प्रकाश देने में सक्षम है और सब उसके प्रकाश से बुद्धिमान लोग लाभ उठाते फिर कहते हैं पावक अग्नि अग्नि भी एक प्रकार से सूर्य का ही रूप है हम जो दिए में जो ज्योति देख रहे हैं अग्नि देख रहे हैं ये सूर्य की ही अग्नि है तो कहते हैं ये जो अग्नि है ये भी सबको जलाने में समर्थ है इसके सामने जो भी आता है उसको जला डालती है अग्नि को घमंड हो गया एक बार केन उपनिषद की भाषा में अग्नि को ये गर्व हो गया कि अग्नि को जलाने में मैं सक्षम हूं और मैं चाहूं तो पूरे संसार को भस्म कर सकती हूं तो ब्रह्म ने सोचा एक अलंकारिक कथा समझाने के लिए अग्नि तो क्या कहेगी एक समझाने के लिए कथा है तो ब्रह्म ने सोचा कि इन महाभूतों को अपनी अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया है तो मेरी शक्तियां पर इन्होंने मेरी शक्ति को अपनी शक्ति मान लिया और जब कोई दूसरे की शक्ति अपनी शक्ति मान लेता है तो वो शक्ति जैसे ही दूसरी दू, दूसरी शक्ति निकल जाती है वैसे ही वो खाली हो जाता है तो अग्नि ने जब ये घोषणा की कि मैं सब कुछ जलाकर के भस्म कर सकती हूँ वायु ने कहा कि मैं सबको तहस नहस कर सकती हूँ इसी तरह से दूसरे भूतों की भी आप कल्पना कर सकते हैं तो ब्रह्म ने फिर यक्ष का रूप धारण किया यक्ष का मतलब विद्वान भी कह सकते हैं ओ, शिव संकल्प मंत्र में आता है ना यक्षमता तो वहां विद्वान पूजनीय विद्वान ऐसा अर्थ वहां पर लेते हैं। तो वो ब्रह्म जो है वो उनके सामने आके खड़ा हो गया खड़ा हो गया तो इंद्र भी था इंद्र का मतलब जीवात्मा जीवात्मा चूंकि इन पंच भौतिक शक्तियों से पृथक है उसकी सत्ता अलग है तो वो अलग खड़ा था और पंच पंचभौतिक शक्तियों को भी अपनी अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था कि मैं संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति को भस्म कर सकती हूँ और मुझसे बड़ा तो कोई है नहीं तो फिर इंद्र ने कहा कि ऐसा करो मैं तो बाद में जाऊंगा पहले तुम जाओ तुम पता लगा के आओ कि वो कौन है तो बारी बारी से सबको भेजा वायु को भेजा अग्नि को, को भेजा तो ब्रह्म ने पूछा की तू क्या कर सकती है अग्नि ने सगर्व उत्तर दिया मैं मैं सारे संसार को जलाकर के राख कर सकती हूँ अच्छा बहुत घमंड तुझे तो कहते ब्रह्म ने एक तिनका रख दिया छोटा सा और कहा कि अग्निदेव इसको जलाइए तो अग्निदेव ने पूरा सामर्थ लगा कर के देख लिया लेकिन जलाना तो दूर रहा चिंगारी तक उसको स्पर्श नहीं कर सकी तो अंत में फिर जब सब हार गए और सब ने कहा कि महाराज हम नहीं जानते यक्ष कौन है ये तो अद्वितीय है हमने पूरा जोर लगा लिया उड़ाने में जलाने में सुखाने में लेकिन हम उस तिनके को, को कुछ नहीं कर सके हम हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके तो कहते हैं कि इंद्र फिर जब गया तो इंद्र जब गया तो यक्ष छुप गया और यक्ष छुपा तो एक, एक स्त्री प्रकट हो गई जिसका नाम था उमा अब उमा का अर्थ होता है वैसे बुद्धि यानी जीवात्मा के अंदर ब्रह्म को जानने एक बुद्धि अंदर प्रकट हो गई कि यक्ष कौन हो सकता है इन भूतों में और स्वयं मेरे अंदर किसकी शक्ति है तो वो इस तरह से वो जो कथा है आगे चलती है तो कहते हैं कि जैसे अग्नि सूर्य और सुरसरीय जैसे गंगा गंगा नदी भी जब अपना विकराल रूप धारण कर लेती है तो बहुतों के प्राण ले लेती है बहुतों की खेती चौपट कर देती है बहुतों को इधर उधर कर देती है और सरकार को फिर उन पीड़ित लोगों को बहुत सारी सहायताए उनको दिलाती तो कहते हैं कि जैसे ये अपने अपने सामर्थ्य से अपने अपने सामर्थ्य से जैसे जो इनका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य सब कार्यों को करते हैं और इनके सामर्थ्य से हम लोग कार्य करते हैं पर गंगा से हम बहुत सारे कार्य लेते हैं सिंचाई करते हैं नहरें निकालते हैं बिजली उत्पन्न करते हैं इसी तरह सूर्य से हम बहुत सारे काम लेते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो वैज्ञानिक लोग है एक एक भूत को इन्होंने अपने बस में कर लिया है जैसे योग दर्शन में जैसे पंचभूतों की सिद्धि किसी योगी को हो जाती है तो बैठे बैठे वो कहता कि मैं मुझे दिल्ली के घंटाघर की मिठाई चाहिए अब वो आंखें बंद करता है और एकदम दिल्ली के घंटाघर की मिठाई आ जाती है तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं लोग योग में किया करते हैं और कहते भी हैं कि मैंने अपने गुरुजी को देखा तो उन्हें भूतों की सिद्धियां प्राप्त थी और मैंने कहा कि महाराज मुझे तो दिल्ली के घंटाघर की जलेबी चाहिए या मिठाई चाहिए तो उन्होंने अच्छा ठीक है आंख बंद की और वो थाल भात दिल्ली से चलकर उड़ता हुआ और महाराज जी के सामने आकर उपस्थित हो गए और का, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना एकदम बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ये सब संभव नहीं है लेकिन वो सिद्धि तो हो ना हो लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने इन पांचों भूतों को तो अपने बस में कर लिया है तो कहते हैं कि समृत को नहीं दोष गुसाई रबी पावल सुर सर की तो इसलिए किसी को निरंकुश नहीं छोड़ना चाहिए उसके ऊपर किसी न किसी का अंकुश रखने से उसकी शक्तियां नियंत्रित रहती हैं अब स्वामी जी आगे बढ़ते हैं कहते हैं बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया प्यारे आर्यगढ़ तो इस प्रकार की शिक्षा क्या है या कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं या अकेला राजा बना दिया रजवाड़ों में क्या हुआ करता था जैसे एक राजा है फिर उसका बड़ा पुत्र वो राजा बनेगा फिर उसका जो बड़ा पुत्र वो राजा बनेगा फिर वो राजा यानी पीढ़ी से वो राजा का पुत्र राजा राजा का पुत्र राजा बनता जाता वो योग्य है अयोग्य है इस बारे में विचार नहीं करते थे तो कहते हैं कि इस तरह की जो राजाओं के अंदर जो शिक्षा थी कि परंपरा से हमें राज शासक का संभालने के लिए एक शासक की आवश्यकता है और वो मेरा पुत्र ही होना चाहिए तो कहते हैं कि इस प्रकार की निरंकुश शक्तियां जब राजाओं के हाथ में आ जाती हैं तो कहते हैं कि ऐसी शक्तियां देश को तबाह कर देती हैं बर्बाद कर देती हैं नष्ट कर देती हैं क्योंकि जनता पूरी की पूरी विद्रोह में खड़ी हो जाती है और इसके उदाहरण आप अठारह की क्रांति देख सकते हैं जर्मनी में फ्रांस में दूसरे देशों में रक्त क्रांतियां हुई हैं, जिनको हम कहते हैं खूनी क्रांतियां वहां जब राजा ने प्रजा के ऊपर अधिकार किया और गलत ढंग से उसको दबाया तो प्रजा ने महल में घुसकर के ही राजा को ऊपर किया और उसके परिवार को मारा और राजा को मारा पूरी तरह से देश अराधकता की अग्नि में जल गया तो इस तरह से हम देखते हैं खूनी क्रांतियां जो है वो विदेशों में भी बहुत ज्यादा हुई हैं और यहां इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए यहां कम हुई है तो उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि जब जनता के ऊपर अन्याय किया जाता है तो स्वाभाविक है कि जनता में से भी बहुत सारे ऐसे लोग खड़े होते हैं जो उस अन्याय का विरोध करते हैं तो आगे कहते हैं स्वामी जी कि प्यारे आ रही है गण अब स्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं हम सबको समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक दोष लगता है क्योंकि उसे समझकर समर्थ किया है वह भला बुरा पाप पुण्य सब जान सकता है स्वामी जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि जो समर्थ लोग हैं जो बुद्धिमान लोग हैं जो पाप पुण्य की व्याख्या से अच्छी तरह परिचित है जिन्हें पता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है शुभ करूंगा तो प्रणाम क्या आएंगे अशुभ कर्म करने से मेरा प्रभाव या मेरे राज पर प्रभाव क्या होगा इस तरह के विवेकी राजा होते हुए भी अगर वो अपराध अगर वो अपराध करते हैं तो उनको सामान, प्रजा के सामान की अपेक्षा सामान लोगों की अपेक्षा से अधिक दंड मिलना चाहिए जैसे मैंने कहा था कि भाई एक हजार रूपये का अगर राजा ने कोई अपराध किया तो एक हजार से एक हजार गोला कर दो तो उतना दंड उसके लिए होना चाहिए क्यों क्योंकि वो समझदार है बुद्धिमान है वो जानता है और आगे कहते हैं कि तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे गपोड़ों को ना मानकर अपने धर्मा धर्मानुरागी पूर्वजों का धर्म शिक्षा अनुकूल बर्ताव रखें इसी में कल्याण है तो स्वामी जी कहते हैं कि ऊपर जो मैंने प्रमाण दिए हैं कि ऐसे ऐसे राजा हो गए मूर्ख राजा भी हुए हैं निरंकुश राजाओं का शासन भी चला है और कई तरह के राजाओं का शासन हमारे देश में हुआ है तो इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है सत्याग्रह प्रकाश के छठे समोल्लास में आप देखेंगे तो वहां राजा के गुणों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है कि राजा कैसा होना चाहिए राजा के बारे में ऐसा बताते हैं कि उस, उसकी शक्ति उसका व्यक्तित्व उसकी क्षमता उसका प्रभाव इतना होना चाहिए कि, कि कोई भी उसकी ओर आग उठा करके ना देख सके यानी निर्भयता और निर्भय राजा कौन होगा जो शरीर और मन से बलवान होगा कई लोग शरीर से बलवान होते हैं लेकिन मन से बहुत कमजोर होते हैं कई लोग मन से बहुत बलवान होते हैं लेकिन शरीर से ढीले होते हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि राजाओं को विशेष रूप से जो क्षत्रिय लोग हैं उनको दृढ़ांग होना चाहिए यानी वो मन से भी बलवान हो आत्मबल भी हो मनोबल भी उनमें हो और शरीर से भी बलवान हो न्याय हो निर्भीक राजा हो तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश या पड़ोसी शत्रु उस राजा के शासन की ओर आंख उठाकर के भी नहीं दे सकते यानी गलत ढंग से कि मैं इसके राज पर अपना आधिपत्य जमा लूं महाराजा रणजीत सिंह जी के संबंध में आता है कि महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख नहीं थी खराब थी तो किसी ने उनके निकट के अधिकारी से पूछा कि आप ये बताइए कि महाराजा की कौन सी आंख खराब है तो उसने उत्तर दिया कि महाराजा के चेहरे पर इतना तेज है कि उनकी ओर आंख उठाने का मेरा साहसी नहीं होता है कि उनकी कौन सी आंख खराब है कौन सी ठीक है मुझे आज तक पता नहीं चला तो वो अतिशयोक्ति भी हो सकती है लेकिन कहने का मतलब ये है कि राजा के अंदर जब स्त्री के गुण होते हैं तो वो राजा और उस राज्य की व्यवस्था जो है बहुत उत्तम होती है और राजदूत कैसे होने चाहिए आजकल भी राजदूत होते हैं पहले भी राजदूत हुआ करते थे राजदूत के लिए कहा है कि वो रूपवान होना चाहिए सूझबूझ वाला होना चाहिए यानी दुबले पतले को रोगी को राजदूत अगर बना देते हैं तो उसका दूसरे देश के राजदूत पर कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए राजदूत जैसे राजा स्वरूपान हो और निर्भीक सैमी हो ऐसे ही दूत भी बहुत अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए सूझूझ वाला रूपवान हो अच्छा लंबा तगड़ा आत्मबल का धनी तो वैदिक रा, राजाओं की व्यवस्था में किसी को भी ये छूट नहीं दी गई है कि कोई राजा रोगी हो कोई सेनापति रोगी हो कोई मंत्री रोगी हो फिर भी वो मंत्री पद पे बना रहे यानी उसको ऐसा स्थाई रोग हो जाए जो जीवन पर्यत उस रोग से उसका पिंड ही ना छूटे तो कहते हैं ऐसे राजा को ऐसे मंत्री को ऐसे शासक को सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है राजा चाहिए ऐसा मंत्री चाहिए ऐसा कि जो पूरे राज्य की व्यवस्था का संचालन ठीक रूप से कर सके तो कहते हैं कि जो ऊपर जो इस तरह के जो गपोड़े दिए हैं उनको नाम मान करके हमें वैदिक राजा के संबंध में अपना मत बनाना चाहिए वैदिक राजा कैसा होना चाहिए आप कहेंगे इस समय वैदिक व्यवस्था तो है नहीं तो कैसे वैदिक राजा लाएं? अब ये तो प्रयास करेंगे हम अपना प्रचार करें अपने विचारों का जन जन तक उद्घोष करें तो वैदिक बै, राजा हो सकता है और वैदिक राजा होगा तो स्वाभाविक है कि उसमें प्रजा के साथ में अन्याय करने की इच्छा भी नहीं होगी और जैसा हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि पूरे विश्व में वेद की शिक्षा हो जाए अब ये घर बैठे बैठे तो वेद की शिक्षा होगी नहीं कि घर के कमरे में बैठे और हम कहते नहीं कृणुम तो उससे तो होगा नहीं तो आर्यण यहाँ पर ये संदेश सुन रहे हैं स्वामी जी उनको ये संदेश सुना रहे हैं कि हमारे लिए वैदिक राजा ही श्रेष्ठ है और वैदिक राजा का निर्माण करने से शासन की सारी व्यवस्थाएं वो ठीक हो सकती हैं तो अब थोड़ा समय हमारे पास हो रहा है अगला उपदेश शुरू कर देते हैं थोड़ा सा पढ़ दीजिए दसम उपदेश यहाँ पढ़ो दसम उपदेश इतिहास विषय गख्यान में कहे गए सदर राजा के विषय में जिस दुष्ट राज पुत्र को दंड मिला था उसको राज्य का अधिकार ना मिला इसी सदर राजा के संबंध में बहुत सी अलाउद्दीन की तरह कहानियाँ मनुष्य में प्रसिद्ध है परन्तु इस प्रकार की अनुचित कहानियों पर कौन विश्वास कर सकता की एक ही समय में राजा सदर के साठ पुत्र पैदा हुए और उन्होंने समुद्र को खोद डाला इनके हाथ बड़े बड़े थे और शरीर भी अति पुष्ट थे कोई कोई मनुष्य इस बात की उपलि से करते हैं कि यह सब वरदान का प्रभाव है। वरदान अर्थात आशीर्वाद में केवल वाणी से शब्द बोले जाते हैं परन्तु केवल शब्द में तो कर्तव्य शक्ति नहीं है जैसे अग्नि बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती शब्द में केवल संबंध है अतः यह मिथ्या और समय खोना अब स्वामी जी अगला उपदेश प्रारंभ करते हैं कहते हैं कि गत व्याख्यान में मैंने कहा था कि राजा सगर जो अपने देश में कभी शासक के रूप में विख्यात था कहते उसका एक पुत्र था और उस राजपुत्र को दंड दिया गया था तो क्या दंड दिया गया था उसको जंगल में कैद कर लिया था और उसको जंगल में कैद करके तरह तरह की उसको यातनाएं दी थी जिसके कारण से वो राज्य के अधिकार से वंचित हो गया, यानी फिर उस राज्य का अधिकार उसको नहीं दिया किसी और को दिया और कहते हैं कि इस संबंध में अलाउद्दीन की तरह बहुत तरह की कहानियां प्रचलित हैं अलाउद्दीन का चिराग तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अलादीन अलाउद्दीन अलाउद्दीन लगभग एक जैसे ही है तो कहते हैं कि ये जो अलाउद्दीन की तरह जो कहानियां मौसम प्रसिद्ध हैं, तो इस प्रकार की अनुचित कहानियों पर कौन विश्वास करेगा जैसे अलाउद्दीन का चिराग उससे जो मांगो सो मिल जाएगा अब वो चिराग क्या है एक प्रकार से ऐसा लगता है कि वो सारे संसार का पेट भरने वाला वही है उससे कुछ भी मांगो मिल जाएगा उसके अंदर एक जीन होता है वो और वो जिन होता है और जिन प्रकट होता है और जिन से फिर जो मांगता है वो उसकी कामना की पूर्ति वो कर देता है तो कहते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं इस तरह की बातें विश्वास करने लायक नहीं है क्योंकि इनमें ना तो कोई तर्क है ना कोई युक्ति है ना कोई प्रमाण है ये केवल मनोरंजन के लिए कहानियां रच दी गई है मनोरंजन मनोरंजन के लिए बच्चों के लिए जैसे कहानियां बना दी जाती हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं उनको और उनको ये लगता है बचपन में कि शायद ये कहानियां सची होंगी लेकिन अगर सुनाने वाली दादी या उनकी जो बड़ी बूढ़ी है अगर वो ये ना समझाएं कि ये कहानियां तो हैं पर ये सच नहीं है इनमें केवल मनोरंजन मात्र है तो वो बच्चे आगे चल करके सत से परिचित हो सकते हैं तो कहते हैं कि जैसे राजा सगर के बारे में आता है कि उनके 60,000 पुत्र थे अब किसी के 60,000 हजार पुत्र छह पुत्र हो जाए यही बहुत है 60 तो बहुत है 60,000 कल्पना कर सकते हैं अब 60,000 के रहने के लिए कितनी जगह चाहिए फिर उनकी पत्नियां और फिर उनके बच्चे और क्या एक आदमी एक स्त्री से साठ पुत्र पैदा कर सकता है तो कहते हैं इस तरह की जो कहानियां कहते हैं कि उनके साठ पुत्र थे और उन्होंने क्या किया समुद्र को खोद दिया यानी ये जो हमें समुद्र दिखाई देते हैं जैसे मुंबई के किनारे तमिलनाडु चेन्नई विदेशों में जैसे अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर तो ये सब ये सब किसने खोद कहते हैं ये सगर के पुत्रों ने खोदे उन्होंने इतने बड़े बड़े समुद्र खोदे इन इनको कोई विश्वास करेगा उनको क्या पड़ी थी कि इतने बड़े बड़े समुद्र खोदते तो इस तरह की जो कहानियां जो प्रचलित हैं कि उन्होंने समुद्र को खोद डाला और उनके साठ पुत्र थे और फिर क्या किया कि वो राजा सगर के साठ हजार पुत्र थे वो वहां चले गए पाताल लोक में और लोक में महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे तो उनके ए, पास में एक घोड़ा बंधा हुआ था और वो उस घोड़े पर सवारी किया करते थे तो सगर के पुत्रों ने वो घोड़ा चुरा लिया जब घोड़ा चुरा लिया तो कपिल ने देखा घोड़ा तो है नहीं तो पता लगाते लगाते पता लगा कि ये साठ जो सगर के जो साठ हजार पुत्र आए थे इन्होंने ये गड़बड़ की है तो उनको सबको भसम कर दिया साठ हजार पुत्रों को तो सगर राजा के समस्या खड़ी हुई कि अब इनका उद्धार कैसे करें तो उन्होंने गंगा से प्रार्थना की और भागीरथी भगीरथ जी जो थे वो उन्होंने गंगा से प्रार्थना की तो गंगा उनके लिप उसमें जटाओं में लिपट गई और फिर उन्होंने वहां से नीचे आई और फिर आज वो जो गंगा है वो जैसी बह रही है उस समय आप लोग देख सकते अब इस तरह की जो आप देखिए इस तरह की जो कहानियां घटनाएं हैं इन पर बुद्धिमान व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे और कहते हैं कि उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे कितने हाथ बड़े बड़े थे अब जब हाथ बड़े बड़े थे तो हाथों से खोदा या फावड़े से खोदे अच्छा अब जब हाथ मार लो यहां से लेकर के और जैसे वो वो खंभा दिख रहा है इतने बड़े बड़े थे मान लो हाथ तो उनके फिर हाथ में फावड़े कितने बड़े बड़े होंगे ये कल्पना कर, कर लो और कैसे चलाते होंगे तो कहते हाथ बड़े बड़े थे शरीर अति पुरुष थे और जब उनके हाथ इतने लंबे लंबे होंगे तो उनकी ऊंचाइया कितनी होंगी पांच पांच छह छह मंजिल की ऊंचाइया होंगी अब अगर ऐसा अगर एक आदमी यहां ऐसा आ जाए जिसकी पांच मंजिल की ऊंचाई हो तो हम सब लोग ऐसे लगेंगे जैसे छोट छोटे छोटे बुनगे और हम सब भागेंगे डर गए अगर उसने ऐसे कर दिया तो पता लगा कि कईयों को उसने अपने ऐसी दबोच के फेंक दिया जैसे कुंभकर्ण रामायण के अंदर दिखाते हैं ना कि वो वही चल करके आया और राम भी छोटे लक्ष्मण भी छोटे विभीषण भी छोटा पड़ गया और वो हंसता हुआ तो राम ने पूछा भी ये कौन है बोले महाराज ये रावण का भाई बोले इतना लंबा चौड़ा बोले ये ये जन्म से ही लंबा चौड़ा उत्पन्न हुआ है अब हम हम जन्म से छोटे पैदा होते हैं पर वो जन्म से इतना लंबा चौड़ा पैदा वो जन्म से इतना लम्बा चौड़ा पैदा होगा तो अब आप समझ सकते है कि किस स्थिति में वो पैदा हुआ होगा तो, तो कहते हैं कि तो कहते हैं कि ये सब था लेकिन वो वो कहते हैं ये सब क्यों था तो कहते हैं वरदान था वरदान का प्रभाव था वरदान से हम कुछ भी किसी देवता से मांग मांग सकते हैं मैं चाहूं कि मेरा सौ फुट लंबा शरीर हो जाए तो मेरा हो जाएगा पर आजकल ऐसे देवता भी नहीं दिखते कि कोई ऐसा वरदान देने वाला हो और तपस्या करके और हम कुछ मांग लें तो इस तरह की जो घटनाएं और कहानियां जो हैं वो केवल मनोरंजन मात्र के लिए है ना इतने पुत्र थे और ना उन्होंने समुद्र खोदा ये केवल कल्पनाएं है हाँ ये जरूर है कि राजा सगर हुए होंगे उनके कुछ पुत्र हुए होंगे और उनके सामने इस तरह की घटना घटी होगी तो बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ ओ देव शांति